संक्षिप्त महाभारत दूर पर्व नारायण नारायणास्त्र का प्रभाव देख युधिष्ठिर का विषाद तथा भगवान कृष्ण के बताए हुए उपाय से उसका निवारण अश्वस्थामा के सात्यकी तथा से उनका घोर युद्ध संजय कहते हैं राजन तब नश्वथामा ने दुर्योधन से पुनः अपनी प्रतिज्ञा कर सुनाई धर्म का चोला पहने हुए कुंथी युधिष्ठिर ने युद्ध करते हुए आचार्य से कपट बात कहकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए बाध्य किया है इसलिए आज उनके देखते देखते उनकी सेना को मार भगाऊंगा और धुष्ट दुम्ड को भी मार डालूंगा यदि रणभूमि में मेरे सामने युद्ध करते रहे तो मैं इन सभी पांडव महारथियों का वर्ध कर डालूंगा यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है अतः तुम सेना को लौटा कर ले चलो उसकी बात सुनकर आपके पुत्रों ने सेना को पीछे लौटाया और भय त्याग कर बड़े जोर से सिंहनाथ किया फिर कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ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 ऐसे सूर्य मंडलाकार चक्र प्रकट हुए इस प्रकार नाना प्रकार के शस्त्रों से आकाश को व्याप्त देख पांडव पांचाल और संजय घबरा उठे पांडव महारथी जो जो युद्ध करते तो उस अस्त्र का जोर बढ़ता जाता था उससे पांडव सेना भस्म होने लगी यह संहार देख धर्मराज को बड़ा भय हुआ उन्होंने देखा मेरी सेना अचे सी होकर भाग रही है और अर्जुन उदासीन भाव से चुपचाप खड़े हैं तो सब योद्धाओं से कहा जो चंद पांचानों की सेना के साथ तुम भाग जाओ साथ सात तुम भी विष्णु और अंधकों के साथ चले चल दो अब धर्मत्मा श्री कृष्ण से जो कुछ हो सकेगा करेंगे ये सारे जगत के कल्याण का उपदेश देते हैं तो अपना क्यों नहीं करेंगे मैं संपूर्ण सैनिकों से कह रहा हूँ कोई भी युद्ध न करो भाइयों को सांस लेकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा अर्जुन की मेरे प्रति जो कामना है वह शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि सदा ही अपना कल्याण करने वाले आचार्य का मैंने वध करवाया है अतः उनके लिए कृष्ण दोनों सबको रोका और इस प्रकार कहा योद्धाओं अपने हथियार शीघ्र ही नीचे डाल दो और सवार से उतर जाओ नारायण अस्त्र की शांति का यही उपाय बताया गया है भूमि पर खड़े हुए निहत्थे लोगों को यह अस्त्र नहीं मारेगा इसके विपरीत जो ही योद्धा इस अस्त्र के सामने युद्ध करेंगे तो अधिक बलवान होते जाएंगे जो इस अस्त्र का सामना करने के लिए मन में विचार भी करेंगे वे रसातल में चले जाएंगे तो भी यह अस्त्र उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ेगा भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सब योद्धाओं ने हाथ और मन से भी शस्त्र त्याग देने का विचार कर लिया सबको अस्त्र त्यागने के लिए उद्यत देख भीम ने कहा वीरों कोई भी अस्त्र न फेंकना मैं अपने बाणों से अश्वस्थाम के अस्त्रों का वारण करूंगा इस भारी गदा से उनके अस्त्रों का नाश करके मैं उसके ऊपर भी काल की भांति प्रहार करूंगा यदि इस नारायण अस्त्र का मुकाबला करने के लिए अब तक कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ तो आज कौरव पांडों के देखते देखते मैं इसका सामना करूंगा। अर्जुन अर्जुन तुम अपने गांधी को नीचे न डाल देना नहीं तो चंद्रमा की भांति तुम भी कलंक लग जाएगा जो तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा अर्जुन बोले भैया नारायणास्त्र गौ और ब्राह्मणों के सामने अपने अस्त्र को नीचे डाल देने का मेरा व्रत है अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन की अश्वस्थामा के सामने गए और उस पर बार समूह की वर्षा करने लगे अश्वस्थामा ने भी उनसे हंसकर बात की और उन पर नारायणास्त्र से अनिमंत्रित बाणों की घड़ी लगा दी महाराज भीमसेन जब उस अस्त्र के सामने बाढ़ मारने लगे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 भीमसेन के साथ ही उनके रथ घोड़े और सारथी भी अस्वस्थामा के अस्तों अस्वस्था से आच्छादित हो आग के भीतर आड़ पड़े जैसे पुण्य संवर्धक अग्नि संपूर्ण चराचर जगत को भंस्त करके परमात्मा के मुख में प्रवेश कर जाती है उसी प्रकार उस अस्त्र ने भीमसेन को दग्ध करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया उसका तेज भीमसेन के भीतर प्रविष्ट हो गया यदि अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों वीर तुरंत ही रथ से कूद पड़े और भीम की ओर दौड़े वहां पहुंचकर दोनों उस अस्त्र की आग में घुस गए किंतु अस्त्र त्याग देने के कारण वह आग इन्हें न जला सकी। नारायणास्त्र की शांति के लिए दोनों ही भीम तो को को तथा उनके संपूर्ण लगाकर खींचने लगे उनके खींचने पर भीम सेन और जोर से गर्दना करने लगे इससे वह भयंकर अस्त्र और भी उग्र रूप धारण करने लगा तब भगवान श्रीकृष्ण ने भीम से कहा पांडुनंदन यह क्या बात है मना करने पर भी तुम युद्ध बंद क्यों नहीं करते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 तथा पशु पक्षियों का कोलाहल बंद हो गया हाथी और घोड़े आदि वाहन भी सुखी हो गए पांडुओं की जो सेना मरने से बच गई थी वह अब आपके पुत्रों का नाश करने के लिए पुनः हर से भर गई उस समय दुर्योधन ने द्रोण पुत्र से कहा अस्वस्थामा एक बार फिर इस अस्त्र का प्रयोग करो देखो वह पांचालों की सेना विजय की इच्छा से पुनः संग्राम भूम में आकर डट गई है आपके पुत्र के ऐसा कहने पर अस्वस्थामा दीनतापूर्ण श्वास लेकर बोला राजन इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता है दोबारा प्रयोग करने पर यह अपने ही ऊपर आकर पड़ता है श्री कृष्ण ने इसे शांत करने का उपाय बता दिया नहीं तो आज संपूर्ण शत्रुओं का वध हो ही जाता दुर्योधन ने कहा भाई तुम तो संपूर्ण अस्त्र अस्त्रवेदताओं में श्रेष्ठ हो यदि इस अस्त्र का दो बार प्रयोग नहीं हो सकता तो अन्य अस्त्रों से ही इसका संहार करो क्योंकि तो ये सभी गुरुदेव द्रोण के हत्यारे हैं तुम्हारे पास बहुत से दिव्यास्त्र हैं यदि मारना चाहो तो क्रोध में भरे हुए इंद्र भी तुमसे बच कर नहीं जा सकते पिता के मृत्यु याद आ जाने से अस्वस्थामा पुनः क्रोध में भरकर धृष्टुम्न की ओर दौड़ा निकट पहुंचकर उसने पहले बीस और फिर पांच बाणों से उसे घायल किया धृष्टुम्न ने भी चौसठ बाण मारकर अस्वस्थामा को बिंद डाला तथा बीस बाणों से सारथी को और चार से चारों घोड़ों को घायल कर दिया धृष्ट दुम्न अस्वस्थ को बारम्बार बीन पृथ्वी को कंपान मानसा करता हुआ गरजने लगा अस्वस्थामा ने भी कुपित किया और घोड़ों तथा सारथी को मारकर उसे रथीन कर दिया तत्पश्चात उसके सैनिकों को भी मार भगाया यह देखकर सातके अपने रथ को अस्वस्थामा के पास ले गया वहां पहुंचकर उसने अश्वस्थामा को पहले आठ तो मा ने दस कर्ण ने पचास दुस्शासन ने सौ तथा ने सात बाण मारकर सात को घायल किया तब साप्तिकी ने एक ही क्षण में उन सभी महारथियों को रथहीन करके रणभूमि से भगा दिया इतने में अस्वस्थाना दूसरे रथ पर सवार होकर आया और तो मार्तिकी का वह पर आक्रम देख पांडव बारम्बार शंख बनाने और सिंहनाथ करने लगे इस प्रकार द्रोल पुत्र को रथहीन करके सातिकी ने वृक्ष से इनके तीन हजार महारथियों का कृपाचार्य के पंद्रह हजार हाथियों का तथा सपनी के पचास हजार कर डाला इसी बीच में अश्वथामा पुनः दूसरे रथ पर होकर हो अश्वस्थामा ने हंसते हंसते कहा सातिके तुम आचार्य को मारने वाली की सहायता करते हो परंतु अधम्न और तुम दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो किसी तरह अब बचकर नहीं जा सकते विधान मैं अपने सत्य और तपस्या की शपथ खाकर कहता हूँ समस्त पांचालों का नाश किए बिना चैन नहीं दूंगा तुम पांडवों और विष्णुओं की जितनी भी सेना हो सबको एकत्रित कर लो तो भी मैं सोमकों का संहार कर ही डालूंगा यह कहकर अश्वस्थाम सात्तिकी पर एक तीखा बाण मारा उसने सात्विकी का कवच छेद कर उसे अत्यंत चोट पहुँचाई कवच छिन्न भिन्न हो गया उसके हाथ से धनुष और बाण गिर गए खून से लसपथ हो वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा यदि सारथी उसे अश्वस्थामा के सामने से हटा रह गया, अर्जुन भीम से सुदर्शन ये पांच महारथी आ पहुंचे और सबने चारों ओर से अश्वस्थामा को घेर लिया उन्होंने बीस पग दूर रहकर अश्वस्थामा को पांच पांच बाढ़ मारे अश्वस्थामा ने भी एक ही साथ पच्चीस बाढ़ मारकर उनके सब बाढ़ों को काट दिया इसके बाद उसने बृहद को साथ सुदर्शन को तीन अर्जुन को एक भीमसेन को छह बाणों से भिन्न डाला तब देश के युवराज ने देश अर्जुन ने आठ और अन्य सब लोगों ने तीन तीन बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया इसके बाद अश्वत्थामा ने अर्जुन को छह श्री कृष्ण को दस भीमसेन को पांच चेरी युवराज को चार और सुदर्शन तथा भेहद को दो दो बाण मारे फिर भीमसेन के सारथी को छह बाणों से घायल कर दो बाणों से उनके ध्वजा और धनुष काट डाले तत्पश्चात अपने सायकों की वर्षा से अर्जुन को भी कर उसने सिंह के समान गर्जन की फिर तीन बाणों से उसने अपने रथ के पास ही खड़े हुए सुदर्शन की दोनों भुजाएं और मस्तक उड़ा दिए रथ शक्ति से पौड़ो वृहक्षत्र को मार डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से रात को सारथी और घोड़ो सहित यम लोग भेज दिया यह देखकर भीमसेन के क्रोध की सीमा ना रही उन्होंने सैकड़ों तीखे बाढ़ों से अस्वस्थामा को ढक दिया अश्वस्थामा तो ने अपने सहायकों से उनकी माल वर्षा का नाश कर दिया और क्रोध में भरकर उन्हें भी घायल किया तब भीमसेन भीम से उसने आंखें बंद कर ली और ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गया थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने भीमसेन को सौ बाण मारे इस प्रकार दोनों ही वर्षा काल के मेघ के समान एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे महाराज उस युद्ध में हम लोगों को भीम से उनके अद्भुत पराक्रम अद्भुत बल अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तथा उन्होंने द्रोण पुत्र वृष्टि की, की, की इधर अश्वत्थामा भी बड़ा भारी अस्त्र व्यक्तता था उसने अस्त्रों की माया से उनकी बाण वर्षा रोक दी और उनका धनुष काट डाला फिर क्रोध में भर कर अनेकों बाणों से उन्हें घायल किया धनुष कट जाने पर भीम ने रथ शक्ति हाथ में ली और उसे बड़े वेग से घुमाकर अस्वस्थामा के रथ पर चलाया किंतु उसने तेज मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले इसी बीच में भीमसे और बिंद डाला तब अश्वस्थाना ने एक बार मारकर भीमसेन के सारथी का ललाट फेर दिया उस प्रहार से सारथी मिर्जित हो गया उसके हाथ से घोड़ों की बात जो छूट गई सारथी के बेहोश होते ही भीमसेन के घोड़े सब धनुधारियों के देखते देखते भाग चले विजय अस्वस्थामा हर्ष में भरकर कर शंख बजाने लगा और पांचाल योद्धा तथा तो भीम से भयभीत होकर इधर उधर भाग निकले